कविता लुई उत्तरकांड कलिवर्धन जायसो सुभट्टु समन रारिन जाय सो जति कहाय विषय वासना छैन जाय, जाय धनुक बिन दान जाय निर्धन बिन धर्मही जाय सो तो पंडित पढ़े पुराण जो रतन सुकर्मही सुत जाय मात सुत जायुति पति कहे जो राम नि वह समर्थवीर व्यथ है जो संग्राम का अवसर पाकर भी युद्ध नहीं करता जो यति सन्यासी अथवा विरक्त कहलाकर विषय की वासना को न छोड़े वह विरक्त भी व्यर्थ है दान शून्य धनी और धर्माचरण शून्य निर्धन भी व्यर्थ है जो पंडित पुराण पढ़कर सुकर्म में रत नहीं है वह भी नष्ट है जो पुत्र माता पिता की भक्ति रहित है वह भी नष्ट है और जिसे पति पर प्यारा नहीं है वह स्त्री भी व्यर्थ है तुलसीदास जी कहते हैं यदि श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम न हो तो सभी कुछ व्यर्थ है को न क्रोध निर्दहस नाम हो कौन लोभ दिण फ्रासन करीन हो कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारयन सरस लोचन जुत नहीं अंध भयो श्रीपाई कौन नर सूर्य नाग लोकमहिमंडल को जुमोह हो जय नह तुलसीदास सोवरे जहराख राम जीव नयन क्रोध ने किसको नहीं जलाया ताम ने किसको वसीभूत नहीं किया लोभ ने किसको दृढ़ फांसी में बांधकर कर त्रास नहीं किया किसके हृदय स्त्रियों के नेत्र रूपी कठिन बाढ़ नहीं लगे और कौन मनुष्य धन पाकर आंखों के रहते हुए भी अंधा नहीं हुआ सुरोक पृथ्वीमंडल नरलोक तथा नागलोक अर्थात लोक में ऐसा कौन है जिसको मोह ने न जीता हो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे तो वही बच सकता है जिसकी रक्षा कमल नी राम जी करते हैं भौह कमान सधान सुठान जिनारा कुमान जो जिन के मन आचे। के बस कपी जो जन आवन जग में मे बहुनाचन नाचे नीके है साध सब तुलसी पैते के सेवक साचे जो लोग रूप कमान पर अच्छी प्रकार चढ़ाए हुए कामि कटाक्षरूप बाण से बचे हुए हैं अभिमान रूप अवा में क्रोध रूप अग्नि की ज्वाला से जिनके मन खड़े की भांति नहीं तपे हो तथा जो रूप नट के अधीन होकर संसार में बंदर की तरह अनेक नाच नहीं नाचे तुलसीदास जी कहते हैं दे भाग्यवान श्री राम के सच्चे दास हैं, जो तो सभी साधु अच्छे हैं वे ससु बनायी सुचि कह चुभ जा तो नी धाम की की कोटिक उपाय लाल पालियत देह नुक गति राम ही के नाम त्रगटे उपासना दुरावे दुर ही मानत निवास भूम लोभ मोह काम की इरथा रागरोपट कु तुलसी से भगत भगत चह राम की जो लोग उत्तम साधु का सावेश बनाकर पवित्र एवं अमृत चूते हुए वचन बोलते हैं किंतु के हृदय से पृथ्वी धन और घर की आग तृष्णा दूर नहीं होती जो करोड़ों उपाय करके शरीर का लालन पालन करते हैं किंतु मुख से कहते हैं कि हमें तो केवल राम नाम का ही भरोसा है जो अपनी उपासना को तो प्रकट करते हैं किंतु अपनी बुरी वासनाओं को छिपाते हैं तथा तो जिनके चित्त लोभ मोह और काम के निवास स्थान बने हुए हैं तुलसीदास जी कहते हैं वे आसक्ति क्रोध ईर्षा कपट और कुटिलता से भरे हुए मेरे जैसे भक्त भी राम की भक्ति चाहते हैं अर्थात जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करते हुए भी भगवान को रिहाने की आशा रखते हैं वे बड़े ही हास्यात्पर है काल ही तरुण धन काल ही धन धन काल ही जितोगे कु साध हो गो काज काल ही राजा समाज मसक भय कहे भार मेरे मेरु तुलसी तो यही कुभा घने घर खाली आई घने घर खालती है घने घर खाली है देखत सुनत समझत हो ना सुझे सोई कब हो कहो न काल हो कल काली है कुचाली लोग कहते हैं मुझे काल ही तरुण शरीर प्राप्त हो जाएगा कल ही भूमि और धन प्राप्त हो जाएंगे और कल ही मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर लूँगा कल ही मैं अपने सारे कार्य सिद्ध कर लूँगा और कल ही मैं राज समाज जोड़ लूँगा मच्छर के समान होकर भी देख कहते हैं मेरे बोझ से मेरू पर्वत भी हिल जाएगा तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कुप्रवृत्ति के कारण बहुत से घर नष्ट हो गए हैं तो इस समय भी नष्ट होते हैं तथा आगे भी होंगे परंतु यह सब देख सुन और समझकर भी वह कुप्रवृत्ति लोगों को दिख नहीं पड़ती और न किसी ने कभी यह कहा कि काल आयु का भी काल अंत काल कल ही है राम भक्ति की याचना भयो न तिकाल तिहु लोक तुलसी सोमंद निंदय सब सातनी मानो न सकोच हों जानतन जोगी है हान पान जानको कामोच हों नि कलिकाल की करालता बिलोक हो तब व्याकुल कर तो सोच हों भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों काल में तीनों की में तुलसीदास के समान नीच कोई नहीं हुआ सभी साधुजन इसकी निंदा करते हैं परंतु मैं सुनकर भी संकोच नहीं मानता जानकी नाथ भगवान राम भी इसे योग्य नहीं समझते इसी से मुझे अपनाने में उन्हें अपने चित्त में हानि जान पड़ती है मुझे इस बात की शिकायत भी क्यों होनी चाहिए क्योंकि वास्तव में ही मैं बड़ा पापी पाखंडी और नीच हूँ मैं पेट भरने के लिए ही महाराजा का कहलाता हूँ और महाराज ने भी कहा है कि मैं अपने शरणागत का उद्धार कर देता हूँ किंतु अपने पाप राशि और कलिकाल की कुटिलता देखकर मैं व्याकुल हो जाता हूँ और उसी अपने उद्धार के ही विषय में चिंता करने लगता हूँ धर्म के सेतु जग मंगल के हेतु भूमि भारू हरि को अवतार अवतारु नर को नीति और प्रतीत प्रीतिपाल चाली प्रभुमान लोक राख बे को, को, बानर की ओर के कनावले गुसुने अनुचर को राखे आपने जो हो सोई की सुन अंग तुलसी तिहारो घर है घर को धर्म के सेतु भगवान संसार का कल्याण करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हुए नीति प्रतीति और प्रीति का पालन करना प्रभु का स्वभाव ही है तथा लोक और वेद की मर्यादा रखना यह भी श्री रघवीर का प्रण है आप सुग्रीव और विभीषण के ऋणी हैं यह बात सुनकर दास का अंग अंग जलता है कि मुझ पर ऐसी कृपा क्यों नहीं करते अतः मैं आपकी बलिहारी जाता हूं अपने प्रण की रक्षा करके आपसे जो बने वही कीजिए यह तुलसी रात तो आपे घर का घर जाया पुस्तैनी सेवक है नाम महाराज के को निबाह जय राम बार्य मेरी ओर चसकोर कोर ताह लगी रंक जो स्नेह को ललात हो तुलसी बिलोक कलिकाल की करालता कृपाल को सुभाव समझत सुचात हो लोक लोक एक न सोच सोच स्वामी ही सुखात महाराज के नाम के नाम नाम साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करने वाला वाला अर्थात राम नाम जपने वाला, मन से सबको अच्छा लगता है परंतु मैं लोगों को अच्छा नहीं लगता अतः हे राम इस बार आप मेरी ओर कृपा दृष्टि कीजिए आपके कृपा कटाक्ष के लिए मैं लालयित हूँ जिस प्रकार दरिद्र स्नेह के लिए अथवा स्नेहयुक्त पदार्थों पकवानों के लिए ललायित रहता है तुलसीदास जी कहते हैं मैं कलिकाल की करालता और कृपालु प्रभु के स्वभाव को समझकर सब सपचाता हूँ इस समय सारा संसार एकसा हो रहा है सभी मेरी निंदा करने वाले हैं और आप त्रिलोकीनाथ होकर भी लोक के अधीन हैं किंतु मुझे अपनी चिंता नहीं है मैं तो प्रभु के सोच में ही सूखा जाता हूँ कि कहीं लोग या न कहने लगे कि रामदेव भी कलियुग में अपना स्वभाव छोड़कर करुणा रहित हो गए प्रभु की महत्ता और दयालुता